गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन समयूत बिंदव मनो पावने लंग लंग के वंशाकपतु कृपा सिन्धुव पतितान पावे वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मोक पंगुंगंघयतगिरी यदिपातमहंग बंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वैपियाेशवश भक्ति पदे देवी सत्वत्वे नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चिवन नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण गुरु भक्ति प्रकाशनेक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगद सदा पिभवनमोहम तेस्प शिव विरी तम शरण्यम भीताति हम पनतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंद मनी छटाया विस्फुरीजीत किपवधु स्वदर्शी पूर्णाग सगरसारूर्ति साराधि कामय कदा कि प्रभुनितानंदत गाधर शिवासादी श्री गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुंबित भुजों कनका बदातो बदत संकेतनको कमलायताक्ष विषाम्बरौ द्विजर जुगध पालौ वंदे जगत प्रिय करो कृणाबुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे वैराग्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधु बात्सल सिंधु रिशांद की पैक सिंधु लाव्य सिंधु अमृत छविूप सिंधु शिराधिका स्पुर तो मेह दिखेली सिंधु वेणु करात निपति बेनुं करात स्खलत शिखंडम वेणुक स्खलि शिखंड भ्रष्ट पीतवसन वजराज सूनु ब्रजराजनु जस कटाक्षसरघात विमूर्छित साराधिकार स्मरण कदारसीनो सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहुपाद जी को एक भक्त ने पूछा था ये असली भक्त नहीं था उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी तमाम भागवत शास्त्रों अनुशीलन करने से किसी भी जायगा हम लोग को राधा रानी का नाम तो प्राप्त तो नहीं होता तो कहाँ से हम लोगों का सिद्धांत तो आ गया गौरी गौरीय सिद्धांत तो में राधा रानी का अनुगतम भजन समग्र भागवत में तो राधा रानी का नाम है नहीं पोपाध जी ने अत्यंत तो तेज का साथ इसका जवाब दिया राधा रानी का नाम अगर भागवत में होते तो आप क्या कर लेते राधा रानी का नाम अगर भागवत में होता तो आप क्या कर लेते हैं फुल ये लोग तमाम दुनिया सब मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा सारे चीज को जांच करना चाहता है एक बात वो लोग जाए नहीं समझ पाते इसको सिले पहुपात अक्सर बोलते थे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ आप प्राकृत सत्व को जानना चाहो तो तमाम आपका जो प्रचेष्टा प्रयास पागलपंथी सब छोड़ दो उसके बाद गुरु वैष्णव का कीपा हो तो तत्व तो आप जान सकते हो श्रीमद भागवत जी महापुराण में बताया गया अनधित नूनम भगवान हरिश्वर जन विहो जम आनयद रहो ये श्लोक का क्या माने हैं महाराज ये श्लोक को विचार करें धीरे धीरे समय तो नहीं है समय तो छूट गया क्या करें इच्छा भी नहीं है बोलने का समय अल्प है उसमें कुछ अपना सेटिस्फैक्शन होता नहीं क्या करें वहां बताया जो अनया राधित तो नूनम इसमें संकेतिक रूप में श्रीमती राधा रानी जी का राम नाम वहां दिया गया क्यों क्या कारण है स्पष्ट रूप देने से क्या नुकसान था इसका उत्तर शिशिलो सनातन गोस्वाई पाद बृहद भागवत अमृत में सुन्नो दिए हैं इसका लंबा चौड़ा व्याख्या हम नहीं करेंगे शिलो गोस्वाई ने तर्क दिए जीव गोस्वाईपाद जी भी बोले जे राधा रानी का नाम अगर श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा बोलते बोलते राधा रानी का नाम लेने का समय हो गया तो इनके पूरा अष्टसत्त्व की विकार हो गया और बोलने का कोई क्षमता नहीं है जैसे कथा बंद हो जाएगा पूरा हा, शरीर हिल रहा है पसीना निकल रहा है अस्व सात्विक किसी भी हालत से कथा बंद हो जाए इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी किसी भी तरीका से उन नाम को स्पष्ट उच्चारण नहीं किए और बता दिए अनया राधितम भगवान हरि हरिश्वरा ये श्लोक का व्याख्या हुए तो देखोगे जिन्होंने परात्पर अखिलेश्वर नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण मात्रा परिपूर्ण रूप सेवा करके वशीभूत किए इन्हीं का नाम राधा आराधना करके जिन्होंने श्रेष्ठ संतुष्ट किए अपना प्राण प्रियो को इसलिए इनका नाम पड़ गए क्या नाम पड़ेगा राधा रानी और स्पष्ट रूप में बताए भागवत का इंसिडेंट पूरा तमाम दशम स्कंदों का है रास पंचाध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने देखे जे रास लीला में श्रीमती सिमत रा, राधा रानी अंतर्धन किए राधा रानी नहीं है जब देखे मेरा प्राण प्रिया प्रिय तमाम गोपियों का साथ समान व्यवहार में लगे हुए हैं वहां एक बात प्रभुपाल जी ने यूज किए व्यवहार किए यह पंचायती सेवा जहां पंचायती सेवा चल रहा है वहां हमारा पानोनाथ का जो प्राण से भरपूर सेवा करने का जो मौका वो तो नहीं मिलेगा हमको रहना नहीं है और अंतर्धन किए और पूरा रास का जो श्रृंखला बाइंडिंग फोर्स पूरा रास का श्रीमती राधा ने नहीं छोड़कर कोई नहीं जब भी कृष्ण देखे जे सिमति नहीं अंतन किए तुरंत कृष्ण का रास पूरा एकदम बांचा स्केटर्ड टोटली स्केटर्ड रास बंद हो गए और कृष्णों ने तमाम दुनिया ढूंढने लगे कहा राधे राधे कहा गो प्राणमई राधे राधे गौरकिशोर बाबा अंतिम समय में गाते थे उथाए तो गो प्राणमयी राधे राधे ऐसा बोल के ढूंढते थे ऐसा करते करते गौरकिशोर बाबा जी महाराज पागल हो जाते थे राधा रानी का तत्व तो तो ऐसे समझा नहीं जाता है हम क्या करें हमको शर्म आता है बोलने बैठा है हमारा हिम्मत नहीं है कैसे बोले जो पहला श्लोक देके शुरू किए हैं इनका तो ये सभा में व्याख्या करना ही नहीं चाहिए गोस्वामियों का अनुगत्य में थोड़ा आगे चलकर दूसरा दूसरा श्लोकों को सारा व्याख्या करे शिलाबाजी ने बताएं, जिन्होंने परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन श्री का सेवा देने में सदा तत्पर रहती है सदा व्यस्त रहती है कैसे तमाम जीवों को हमारा प्राणो को सेवा कैसे अर्पण किया जाए कैसे दिया जाए तमाम दुनिया को ये हमारा प्राणोनाथ का सेवा कैसे दिया जाए इसी प्रचेषा के द्वारा गुरु का स्वरूप धारण करके पूरा दुनिया को कृष्ण प्रेम देने के लिए हर्बदा रोती है ये जो राधा रानी का सेवा ये कोई फिलोसोफी नहीं है ये कोई लंबा चौड़ा भाषण देके प्रस्तुत करने वाला चीज नहीं है क्योंकि श्री सिलादानंद सरस्वती पाद जी ने खुल खुल्ला बता दिया क्या पहले राधा राधा ऐसा बोलने का हिम्मत मत करो जवान फे बोले तो सो तो महाराज क्या करे शिल सरस्वती पाद प्रबुदानंद सरस्वती पाद जी ने बताए यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तो राशि तथा तथा उत्सवी अकस्माद राधा पदम्बु जो सुधम्बु राशि राधा तरुण तुम क्या समझोगे हैं पागल दुनिया प्रबुदानंद सरस्वती पाद जी ने कहें जथा जथा गौर पदार बिंद बिंदे द तो भक्त में कृतपुण राशि कृत पुण्य राशि ये पुण्य दुनिया का पुण्य नहीं है भक्ति सुकृति करके करके तमाम सेवा करने का एकदम लाजवाब भाव आ गया अंदर में जब गौरा महाप्रभु का चरण में जैसा जैसा स्थिति भाव लीलाओं का परिस्फुटन होते रहेगा कि गौरंग महाप्रभु कौन है गौरलीला क्या है ये जब समझ में आ जाए तब श्रीमती राधा रानी का विचार भाव अनायास स्पूर्ति प्राप्त हो गई लेकिन एक बात और है गौरंग महाप्रभु का चरण का भजन करने का पहले श्री श्रीमद नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए नितानंद प्रभु का अगर ना हो तो की कि संभव नहीं है नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम जी रासलीला में बलराम स्वरूप में रहते नहीं अनंग मंजरी स्वरूप में अपना शक्ति प्रकट करती है कर दे प्रकट करके सेवा करते हैं जैसे नित्यानंद बबू का जैसे कीपा मिला कीर्तन में है नौतम ठाकुर ने सुंदर नितय करुणा हाबे ब्रज राधा कृष्ण बाबे व्हाट्स दैट इसका माने क्या है नितय नित्यानंद बबू का वास्तव करुणा हो जाए ब्रजे राधा कृष्ण बा मतलब मधुर रस में तुम्हारा अधिकार होगा मधुर रस में तुम्हारा अधिकार बनातेगा नित्यानंद बबू का क्षमता है नितानंद बाबू का करुणा दो किस्म का होता है पहले जब बद अजीब संसार दशाग में भटकते हुए पागल बन जाता है ठाकुर मेरे को रक्षा करो तो नितानंद बाबू का फरज बनता है उसको किसी गुरु स्वरूप में पद्म पदोशक गुरु या बत्मपदोषक गुरु रूप में पथ दिखा देते उसके बाद दीक्षा गुरु रूप में प्रकटित होते शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक हो जाए तो कोई बात नहीं नहीं तो दीखा गुरु के बाद वो सिखा गुरु जरूरत है तो वो भी अपने आप को प्रकट करके जगत को कीपा करते हैं और तब तो नित्यानंद बबू का कीपा भरपूर हो जाए तो गौरंग महापा का कोरोना स्वाभाविक हो जाएगा यथा जा यथा जा जा गौर पदार बिंद बिंदे, बिंदे भक्तिम कृतपुन्न राशि जैसे गौरंग महाप्र का चरण का रहस्य लीला मिठास आपको समझ में आ जाएगा मतलब महाराज क्या कर है हमने बार बार बहु समाज में नवद्वीप में वृंदावन में ये बात चिल्ला चिल्ला कर बोला गुरुवर्गो का ये आदेश से ये गौरलीला जो है ये गौरलीला क्या है ये गौरलीला क्या है ये गौरलीला को बताया गया दिस गौरलीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गौरलीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ राधा गोविंद लीला राधा गोविंद लीला का परिपूर्ण इंटरप्रिटेशन I'd say, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ राधा गोविंद लीला इज इक्वल टू गौरलीला कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इफ यू ट्राई टू नो राधा गोविंद लीला स्ट्रेट वे एवॉडिंग गौरांग महाप्रभु उसमें पल पल में आपका विपद है पल पल में आपका मुसीबत है और राधा गोविंद का अगर भजन कर भी लिया वो भी परिपूर्ण मात्रा में प्रकाशित नहीं होने वाला इसे बोला यथा यथा गौर पदार बिंद बिंदे तकते तो में कृतपुन्न राशि तथा तथा उत्सर्विदी अकस्मात राधा पदाम्बु जो सुधाम्बु राशि राधा रानी का चरण का महक राधा रानी का चरण का सौंदर्य सौकर जो लीला का वैशिष्ट्य क्या है ये कोई जनानी है औरत है सारे आपका सामने उद्वासित हो जाएंगे महाराज क्या चीज है हमने तो गाधा उल्लू का के सब चिंता करके अपना समय बर्बाद किया इसीलिए इसी महाराज और हमारा तमाम हमारा गुरुवर्गो भी बार बार निश्चित किया जब तक हृदय में काम का वासना रहे तब तो तब राधा राधा गोविंदों का जो रहो लीला पवित्र लीला इसको चिंतन करने जाओ तो मुसीबत है जब भी भागवत में बताया गया हमने ये श्लोक को कभी पहले शायद हमने बोला क्या बोला भागवत जी का वो भागवत भागवत जी का अंतिम श्लोक राजपंचोध्यायी का उस श्लोक में बताया गया बिक्रीरितम भी धन च विष्णु बिक्री रितम बदवदी विष्णु श्रद्धानतम मनो श्रीमद भक्ति परम भगवती अचिरे न्लोक का व्याख्या वृंदावन में सारे सहजिया समाज उल्टा करता है बोले महाराज ये राधा गोविंद चिंतन करो आपका काम चला जाएगा कौन बोला है कहा प्रमाण है फॉरेनर लोग नया आ रहा है नया एक दिन भी तरीका से स्वयं नहीं होता उसका हाउ डेर दे डिस्कस ऑल अबाउट राधा गोविंद लीला स्टूफिक एक दिन भी स्वयं नहीं जाते ठीक से बेचाई नहीं सर्वदा दिल में है वो आके रासलीला चिंता कर रहा कि तन शुरू कर देते भले इसी में काम जाएगा कौन बोला कहां है निकालो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति बिनोदानी वैभव तमाम भक्तिविन ठाकुर उपादेश वहां कहा लिखा है भक्त में ठग्र बोला जिन्होंने रसुतत्व को उपदेश करे और जो सुनेगा दोनों गुरु अनंत काल नरक में जाएगा जब तक तैयारी न करोगे लिखा है खुल्ला खुल्ला जब तक आप तैयारी न करोगे हृदय को हम तो यह तक सिद्धांत तो है जे सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को भागवत तत्व तो बताने गया रासलीला बोला वो भी सुखदेव जी का अपार करुणा शक्ति का संचारित हुआ परीक्षित महाराज का अंदर भी क्वेश्चन आया परीक्षित महाराज का अंदर भी डाउट आया संदेह वो भी महाभागवत है लेकिन ये विचार रखना महाभागवत होने से ही वो राशली सबन का अधिकार ये नहीं महाभागवत का बहुत ग्रेड है विचार है महाभागवत का कितना सारी स्टेप स्टेप है बहुत विचार है कनिष्ठो मध्यम उत्तम उसी में थ्री कैटेगोरीज कौन विचार करे महाराज हमारा सुनने का टाइम नहीं खाओ पियो जियो लड़ाई करो कौन सुनेगा पीछे रहोगे गौड़िया मठ का आदमी बोलकर परिचय दोगे राधा रानी का आदमी बोलकर परिचय दोगे शरम नहीं आता उसी हिसाब से आपने को बनाना है गुरु वैष्णव से कृपा करने के लिए तैयार है लेकिन हमारा हिम्मत नहीं है हम तो हिम्मत हाथ जाते हैं क्यों क्या कारण है वो तो देने के लिए बैठा है ये नहीं कि कभी भागवत जी का यह सब तत्व तो चर्चा ना करो ये अगर भाव होता तो चैतन्य चैत तो में राय रामानंद जी का साथ महाप्रभु जो चर्चा किया उसको व्याख्या करो तो पागल हो जाएगा उसमें क्या है सारे रस भरपूर है लेकिन कैसे चर्चा करोगे कैसे चर्चा करोगे महातेजियान गुरु वैष्णव का अनुगत्यों में जो शक्ति संचारित कर सकता है जैसे परीक्षित महाराज को शक्ति संचार किया तब वो रस लीला सुना फिर उसका बाद भी क्वेश्चन रख दिया हैं जे गोविंदो भगवान गोविंद तो आविर्भाव हुआ है धर्म संस्थापनार्था यो ये तो आविर्भाव हुआ है ये कैसे ऐसे किया परोदरा भी मर्षणम परोदरा भी मर्षणम पड़ोदार के साथ ऐसा क्या है उसका उत्तर सुनना चाहिए कभी अब आपका कृपा हुआ तो भागवत का ये मसला सुनोगे तो पागल हो जाओगे अभी ये सब चर्चा करने का टाइम नहीं है सुनोगे तो पागल हो जाओ हमारा महाराज सचमुच है उसमें क्या राज है रहस्य क्या है सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दिया उसमें यहां प्रश्न उठता है ये जो गोरंग मापो का भरपूर कीपा जिसका ऊपर हो जाए तो वो राधा रानी चरण का राधा रानी का चरण का सेवा राधा रानी जी का अनुगत में गोविंद सेवा ही हमारा गौड़ी मठ वाले का ये विचार है और राधा रानी का मोहिमा अनंत अपार जो गोविंद भी कह, कहने जाए तो संभव नहीं रो रोते है, रोते हैं गोविंद हमारा ये जो राधा रानी का कटाक्ष स्तोत्र तो तो में सुंदर बताए अनंत कोटि विष्णु लोग को नम्र पद मजार चित हिमाद्रजा पुलो मोजा बिरं जा बरो प्रदे अनंत को डिबीसो को नम्र पद मोजार चिते हिमाद्रि जा मोजा बिरं जा बरो प्रदे क्या बताया अनंत कोटि विष्णु लोग अनंत कोटि विष्णु लोक इसमें सारे तमाम दुनिया राधा रानी का चरण में बो डाउन माथा नीचू कर कर उसका चरण में रोते हैं कीपा करो दयामहही कि पा करो जब कृष्ण स्वयं रोते राधा रानी का चरण पकड़ इसमें दुनिया उल्टा समझेगा किसी का कीपा हुआ तो वो समझेगा बाकी आदमी नहीं समझे उल्टा अर्थ करे यहां बताया अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते पद्मजार्चिते पद्मजा राधा पद्मजा पद्म से जायते इति पद्मजा इसलिए बताए नम्र पद्मजार्चित अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र विनम्र कंदर जिसके चरण में एकदम पागल का मां रोते है अब बिरंशी बिरंछी जारंछी जा, जा हिमाद्रीजा जा, हैं? ये सब नम्र जितना सारे कृपा लेनी है कृपा लेने का लेने का अवसर है सारे राधा रानी का चरण से ही सारे की बात है क्या हिमाद्रीजा पुलोमोजा बिरंछी जा पुलो बरफ सब कोई को बर देने वाली वो राधा रानी सारे एक प्रश्न उठता है कृष्ण तो जो राधा तत्व तो को एक खूब थोड़ी सी समय में थोड़ा सा हमको समझने समझना चाहिए समय तो अल्प है इसमें कैसे समझे बोले ब्रह्म संगीता में जैसे बताया क्या बताया बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि गोविंद कारणम ये बात सुने होंगे आप बहुत बार इसका फीलिंग्स आए हैं तो ओके नहीं आए तो मुश्किल वेदांत सूत्र में एक श्लोक है सुंदर वेदांत सूत्रों में वो सूत्रों को ध्यान देना क्या है शक्ति शक्ति मत और अभेद शक्ति मान का ही शक्ति होते हैं शक्ति सस्पेंडेड है आसमान में शक्तिमान नहीं है कोई सुना है कभी शक्ति का शक्ति का आधार होते हैं जब भी कोई शक्ति देखो इसका आधार होते हैं देर शुड बी वन सोर्स फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कमिंग मैनेशियल तो इसको वेदांत सूत्र में बताएं शक्ति शक्ति मतोर अवैध। शक्तिमान और शक्ति को अलग नहीं माना जाता एक तत्व है सिंगल तत्व इसको ही तमाम दुनिया शास्त्र ने बताए ज्ञान तत्व ये अद्वय नौ द्वय इसको पार्टीशन नहीं किया जाता एक लेकिन फिर भी हमारा गोविंदो भगवान गोविंदो का आविर्भाव के बारे में चैतन्य चौता तो में सुंदर बताया राधा कृष्ण विक्रिति लादि यशमा इत्यादि श्लोक का व्याख्या है कैसे कैसे राधा एवं गोविंद मिलकर गोरा रूप धारण किया गोविंद का गो आ राधा का रा लेके गोरा हो गया गौरांग ये कैसे कैसे हुआ इसका बहुत विचार कृष्णदास को विराट जोस्वामी ने दिए हैं अभी प्रश्न होता है जो शक्ति शक्ति मत और अभेद अनंत ब्रह्मांड में जितना शक्ति है तमाम शक्तियों को साथ जो जोड़ा हुआ जो तत्व है इसको एक कंप्लीट भागवत तत्व बोला जाता है इसको एकद्वैगन तत्व बोला जाता है ये जो अद्वै गण में सुप्रतिष्ठिति ना होने से तमाम भजन बिगड़ जाएगा नहीं रहेगा खराब हो जाएगा पूरा भजन यहां एक बात को ध्यान देना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से अनंत ब्रह्मांड में जितना अवतार जितना सारे हैं जिसको ब्रह्म संहिता में सुंदर बताया जस एक निशेषित काल मथावल्ब जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णुर महानस इश कलाशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भयामी क्या बताया तमाम दुनिया का ऐसा विचार करके देखो तमाम दुनिया का जितना पुरुष अवतार है पुरुष अवतार कितना है कारण साई गौरवको साई खिरो फिर उसका आगे चलो वैकुंठ में स्थिति तमाम दुनिया का जितना इन फिन अवतारा ही असंखथा सब गोविंद से आए हैं गोविंद से मूल जे पुरुष बलराम जी मूल संकर सन फिर उसके आगे चलकर से चैतन्य चैत बोला है कर्णवर व्यवसायी जो है, है वहां से अनंत सागर में जैसे लहर चलता है ऐसा अवतार ऐसा ही मान लेना तमाम दुनिया का जितना का शक्ति अवतार है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का है। है? और भगवान श्री कृष्ण जब दारुका में गए रुक्णी बन गए सत्तोभाव बन गए है ना जितना सारे तमाम फिर नारायण बैकुंठ में आओ नारायण लक्ष्मीपति फिर वह बैकुंठ में अलग अलग प्रकोष्ठ है वहां कभी बामन रूप धार पाकर है कभी कु रूप धारण करके है कभी निशिंग रूप धारण करके है कभी बराह रूप धारण करके है तो वहां क्या होगा तमाम एक एक विष्णु का अवतार का साथ एक एक शक्ति है उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए अलग अलग शक्ति है सारे सब तो एक एक विष्णु अवतार का जो एक एक अवतार सब कोई साथ अलग अलग शक्ति है लेकिन ये सारे शक्ति कहां से आए आई तमाम राधा रानी से आई है? समाम रानी से आई और महाराज जी अगर ना व्याख्या करे तो हमारा दुख लगे अभी हमको बंद करना पड़ेगा पांच मिनट है महाराज जी का सम्मान है हमको ये श्लोग दोबारा दौड़ा कर रात को व्याख्या करेंगे अगर आदेश हो बेनुम करात निपतिम स्खलितम सिंदम भ्रष्ट चपितवसनम ब्रजराज सूनु ब्रजराज सूनु जस कटाक्ष सरघात विमूर्छित चाराधिका परिचरामी कदसीन बांछाकश कृपासीवच पथितान पावन वैष्णवभ्यो नम